संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व सात्विकी के द्वारा राजकुमार का वध यवन आदि अनार्योधाओं से घोर संग्राम तथा पुत्रों की पराजय संजय ने कहा राजन इस प्रकार द्रोणाचार्य तथा कृतवर्मा आदि आपके वीरों को परास्त कर सातिकी ने अपने साथी से कहा सूत हमारे शत्रुओं को तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने पहले ही भस्म कर चुके हैं हम तो इनकी पराजय में केवल निमित्त मात्र हैं और पुरुष अर्जुन के मारे हुए योद्धाओं को ही मार रहे हैं। है ऐसा करकर वह सिनी सब और बाणों की वर्षा करता अपने भर कर सामने आया और बलात् रोकने लगा उसने सातिकी पर सैकड़ों बाढ़ छोड़े परन्तु उसने उन्हें अपने पास पहुंचने से पहले ही काट डाला इसी प्रकार सातिकी ने सुदर्शन पर जो बाढ़ छोड़े उनके उसने भी दो दो तीन तीन टुकड़े कर दिए वार किया तब सातिकी ने बड़ी फुर्ती से अपने तीखे तीरों द्वारा सुदर्शन के चारों घोड़ों को मारकर बड़ा संघनाथ किया फिर एक फल से सुदर्शन के सारथी का सिर काटकर एक छुड़क प्रभ द्वारा उसका कुंडल मंडित मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया इस प्रकार राजा दुर्योधन के पुत्र सुदर्शन का संहार करके को बड़ा साजुन की ओर चला मार्ग में उसके सामने जो शत्रु आता था उसी को वह अग्नि के समान अपने बाणों से होम देता था उसके इस अद्भुत पराक्रम के अनेकों अच्छे अच्छे वीर प्रशंसा कर रहे थे अब उसने अपने सारथी से कहा मालूम होता है महावीर अर्जुन यहाँ कहीं पास ही है क्योंकि जैसे जैसे शकुन हो रहे हैं उसी यही निश्चय होता है कि सूर्यास्त से पहले ही जयद्रथ का वध कर देंगे अब तुम थोड़ी देर घोड़ों को आराम कर लेने दो फिर जिस और शत्रुओं की सेना है तथा जिधर दुर्योधना दी राजा एवं कामबोज यवन शक किरात दरदर तथा अनेकों खड़े हुए हैं। उधर ही रथ ले चलना ये सब मेरे साथ युद्ध करने की तैयारी में हैं। जब रथ हाथी और घोड़ों के सहित संघार हो जाए तभी तुम समझना कि हमने इस दुष्ट व्यू को पार किया है साथी ने कहा बाके यदि क्रोध में भरे हुए साक्षात पर आपके सामने आ जाए तो मुझे कोई घबराहट नहीं होगी इस गौ के खुर के समान संग्राम की तो बात ही क्या है कल ये अब किस रास्ते से मैं आपको अर्जुन के पास ले चलूं सातिकी ने कहा आज मुझे इन मुंड लोगों का संहार करना है इसलिए तुम तो मुझे कामरोजों की ओर भी ले चलो गुरुवार अर्जुन से मैंने जो शस्त्र विद्या सीखी है आज मैं उसका कौशल दिखाऊंगा जब मैं क्रोध में भर चुने चुने योद्धाओं का व्रथ करूंगा तो दुर्योधन को यही भ्रम होगा कि इस जगत में जो अर्जुन है महात्मा पांडवों के प्रति मेरी जैसी प्रीति और भक्ति है उसे इन राजाओं के सामने वीरों का संघार करके मैं प्रकट करूंगा आज कौरों को मेरे बलवीर और कृतज्ञता का पता लग जाएगा सातिकी के ऐसा कहने पर सारथी ने बड़ी तेजी से घोड़ों को हांका और तुरंत ही उसे यौनों के पास पहुंचा दिया तब उन्होंने सातिकी को अपनी सेना के समीप आया देख वे बड़ी सफाई से बाणों की वर्षा करने लगे किंतु सात्यकी ने अपने तीखे बाणों से उनके बाण एवं अस्त्रों को में काट सिर और भुजाओं को काटने लगा ये बाढ़ उनके लोहे और कासे के कोचों को फोड़ कर शरीरों को छेदते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे इस प्रकार वे सातिकी के मारे हुए सैकड़ों वृक्ष प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गए वह धनुष को कान तक खींचकर जो बाढ़ छोड़ता था उनसे एक एक वार में ही पांच पांच छह छह सात सात और आठ आठ जौनों का काम तमाम कर देता था इस प्रकार उसने हजारों कंबोज शक शबर फिर और बरबरों को धराथाई करके रणभूमि को मांस और रक्त से लथपथ तथा अगम्य सी कर दिया सात्विकी के बाणों से मरे हुए उन वीरों की से सारी पृथ्वी भर गई उनमें जो उनमें से जो थोड़े से योद्धा बचे वे प्राण संकट से भयभीत होकर से भाग गए। राजन इस प्रकार कंबोज यवन और शकों की की को आपके पुत्रों सेना में घुस गया और उन्हें भी परास्त करके सारखी को रथ बढ़ाने का आदेश दिया उसे अर्जुन के समीप पहुंचा देकर कर आपके सैनिक और चारण लोग बड़ी प्रशंसा करने लगे इतने ही में आपके पुत्र दुर्योधन सकुनी दुछा, दुछा, दुछार, और उसे पीछे से लिया। दिखाता हुआ उनके साथ युद्ध करने लगा अब राजा दुर्योधन ने तीन बाणों से उसके सूख और चार से चारों घोड़ों को बूंद कर सातिकी पर पहले तीन और फिर आठ बाणों से वार किया तथा तो दुशासन ने सोलह शकुनी पच्चीस तीन बाढ़ों से दुर्योधन की छाती पर, पर वार किया तथा तो चित्रसेन को सौ दुस्सा को दस और दुशासन को बीस बाणों से घायल कर दिया इसके बाद उसने प्रत्येक वीरों के पांच पांच बाढ़ और भी मारे था एक से के के पर पर प्रहार किया। इससे वह पृथ्वी गिर गया। मारे कर आपके अन्य पुत्र और दूसरे सैनिक भी मैदान छोड़कर भाग गए इस प्रकार आपकी सबसेना को तितर वितर करके वह फिर अर्जुन के रथ की ओर ही चला किन्तु वह कुछ ही आगे बढ़ा था कि दुर्योधन की आज्ञा से संसप्तों के सहित वे सब योद्धा फिर लौट आए दुर्योधन बालिक यवन पारद कु तंगड़ अम्बस्ट पैसा बरबर और पर्वती योद्धा हाथों में पत्थर लेकर बड़े क्रोध से सार्थकी की ओर दौड़े दुशासन ने इसे मार डालो ऐसा कर सबको उत्साहित किया और सातिकी को चारों ओर से घेर लिया इस समय हमने सात्ी का बड़ा ही अद्भुत पराक्रम देखा वह अकेला ही उन सब के साथ संग्राम कर रहा था, तथा तो रथ, सेना, गज सेना और घुड़सवारों का संहार करता रहता था जब वे मार खाकर भागने लगे तो उनसे दुशासन ने कहा अरे भारतीय क्यों हो तुम लोग तो पत्थरों की मार मारने में बड़े कुशल हो सातिकी तो इससे सर्वथा है, तुम पत्थर बरसाकर इसे मार डालो, यह सुनकर फिर पर पड़े और डालने के लिए गोफलिया लेकर सब और से बाढ़ रोक कर खड़े हो गए उन्हें शिला युद्ध करने की इच्छा से आया वेग सातिकी ने बाढ़ा आरम्भ कर दिया फिर उन्होंने जो बनकर बाढ़ वर्षा पाषाण वर्षा की उसे सात्की ने अपने बालों से छिन्न भिन्न कर दिया उन पत्थरों के रोलों से आप की सेना मरने लगी और उसमें बड़ा हाहाकार होने लगा बाद प्राण हीन होकर पृथ्वी पर गिर गए अब अनेकों व्याप अयोहस्त सूलहस्त दरद तंगण खस लम्पाक और कुंद योद्धा सात्विकी पर पत्थरों की वर्षा करने लगे युद्ध शल सा ने बाहरों की घोड़े के के संग्राम भूमि में टिक न सके जो हाथी मरने से बचे थे वे खून से लतपथ हो गए तथा उनके मस्तकों की हड्डियां टूट गई इसलिए वे भी अकेले सातिकी के रथ को छोड़कर संग्राम भूमि से भाग गए आपके जो पुत्र सात से लड़ने आए थे वे भी उसकी मार से घबरा कर द्रोणाचार्य जी की सेना में जा मिले तथा जिन रथियों को लेकर दुशासन ने धावा किया था वे सब भी भयभीत होकर द्रोण के रथ की ओर दौड़ गए